मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग तेरह लेखक पंकज अवधिया 12 जून 2009 परलोक वाहन की ठोकर और बिजली बरसात में भटकता कुंज सामने घना जंगल था काले बादल आसमान पर थे बिजली चमक रही थी राहगीर गांव में रुक गए थे तेज अंधड़ चल रहा था ऐसे में बीच जंगल में हमारी गाड़ी चली जा रही थी कुछ देर में शाखाएं गिरने लगी हमारी गद्दी कम हो गई जंगल में चलते चलते हम कुल्लू का वृक्ष भी ढूंढते जा रहे थे अचानक जंगल में एक व्यक्ति की छाया दिखाई दी ब्रेक लगाया और चीं की आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा मैंने ड्राइवर से पूछा वह बोला कि हाँ पीछे जंगल में एक आदमी तो दिखा है गाड़ी पीछे ली तो वह साफ साफ दिखने लगा अचानक बिजली कड़की और माहौल डरावना दिखने लगा गाड़ी को देख वह आदमी पास आ गया उसने सोचा कि हम रास्ता ना भटक गए हों खिड़की खोली तो उस, उसने गाड़ी के अंदर झांका। अरे डॉक्टर साहब नमस्कार मैं चौक पड़ा मैंने पूछा कौन मैं पहचान नहीं पाया मैं कुंज विश्वनाथ जी का पोता उसने कहा विश्वनाथ जी से तो मिलने मैं जा रहा था वे पारंपरिक चिकित्सक हैं और जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं मैं उनके साथ काफ़ी समय तक रहा भी पर मैंने कभी कुंज को वहाँ नहीं देखा दरअसल विश्वनाथ जी के रोगियों से तंग आकर उनके बेटे ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था अपने परिवार से दूर वे लोगों का इलाज करते और फक्कड़ी का जीवन जीते साहब दादा आपके बारे में बहुत बताते थे आपकी खींची तस्वीरों का सेट उनके पास था वे जाते जाते मुझे दे गए हैं कुंज की इन बातों से मेरी तंद्रा टूटी कुंज ने बताया कि वह पिताजी से विद्रोह करके दादा के पास आ गया और बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया अब दादा के रोगी उसी के पास आते हैं श्री विश्वनाथ अब उड़ीसा के घने जंगलों में किसी अज्ञात जगह पर आश्रम में रहते हैं वे अब शायद ही लौटें कुंज की बात सुनकर अब मुझे उसका खराब मौसम में पहाड़ निकलना आश्चर्यजनक नहीं लग रहा था मैंने अपने लेखों में पहले लिखा है कि आसमानी बिजली से झुलसे वृक्ष पारंपरिक चिकित्सा में बहुत उपयोगी माने जाते हैं बिजली गिरने के बाद जितनी जल्दी प्रभावित वृक्ष के पास पहुँचें उतनी ही कारगर औषधि मिलती है कुंज के दादा इस तरह के अनोखे प्रयोगों में दक्ष हैं उनके जाने के बाद अब यह कुंज की जिम्मेदारी थी आ, बिजली से प्रभावित वृक्ष तक पहुंचने के लिए पारंपरिक चिकित्सक बहुत जोखिम उठाते हैं इस जोखिम के बदले उन्हें ऐसी औषधि मिलती है जो साल भर में अनगिनत लोगों को राहत पहुंचाती है कुंज गाच से डरने लगता मैंने पूछा उसने वृक्षों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बजरंगबली साथ में है तो किस बात का डर मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो बहुत से बंदर दिखाई दिए आम लोगों की यह धारणा है कि आसमानी बिजली से बंदर बचे रहते हैं वे वृक्ष बदलते रहते हैं कुंज भी उनका अनुसरण कर रहा था और साहब हम लोगों को मान्यता कब मिलेगी दादा कहते थे कि डॉक्टर साहब से संपर्क में रहना तो एक दिन जरूर पारम्परिक चिकित्सक चिकित्सा को मान्यता दिलाएंगे कुंज ने मेरे पुराने जख्म को कुरेद दिया जब से मैंने पारम्परिक चिकित्सकीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण शुरू किया है उससे पहले से ही मैं पारंपरिक चिकित्सकों को कानूनी कानूनी मान्यता दिलाने की शपथ लिए हुए हूं। कानूनी मान्यता की आस में न जाने कितने साथी बिछड़ गए पर अभी भी मान्यता दूर की कौड़ी नज़र आती है हमारे देशवासी इस पारंपरिक ज्ञान का मूल्य नहीं जानते हैं वे विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं विदेशी इस ज्ञान के पीछे दीवाने हैं पर पारंपरिक चिकित्सक के पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है कुंज से मुलाकात ने मुझे तरोताजा कर दिया सुबह जब मैं अपनी गाड़ी से शहर के अंदर ही था तब एक बड़ा हादसा होते होते बचा मैं गाड़ी चला रहा था ड्राइवर बगल की सीट में बैठा था शहर के अंदर भीड़भाड़ वाले इलाके में जैसे ही मैंने एक आटो को ओवरटेक करना चाहा तो भड़ाक से आवाज आई और मेरी खिड़की से सट एक दस चक्के का ट्रक निकला इतना सटके कि शीशे के परखच्चे उड़ गए मैंने गाड़ी अंदर की ओर ली और ट्रक की चपेट में आने से बच गया सब कुछ पलक झपकते ही हो गया हमारे देखते ही देखते डगमगाता हुआ ट्रक नजरों से उछल हो गया हम बस तो गए पर गाड़ी का दरवाज़ा अटक गया खरोच के निशान आ गए ड्राइवर बाहर निकला तो ट्रक का नंबर नोट नहीं कर पाया मैंने गाड़ी किनारे की गाड़ी की बॉडी पर असर था गाड़ी सलामत थी मैंने बिना घर में फ़ोन किए सफर जारी रखने का मन बनाया बार बार मन में लोगों की चेतावनी ध्यान में आ रही थी आप वैज्ञानिक हो दस तरह की बातें मन में चलती रहती है आप तो ड्राइविंग नहीं किया करो और जाने क्या क्या ड्राइवर ने गाड़ी चलाने का अनुरोध किया तो मैंने मना कर दिया हम आगे बढ़े कुछ दूर चलने पर देखा कि एक जगह भीड़ लगी है उस ट्रक ने जीप को भी ठोकर मारी थी कुछ दूरी कुछ दूर पर दो और गाड़ियों से टकराने के बाद वो गायब हो गया था जीप वाले को अस्पताल ले जाया जा रहा था हम सौभाग्यशाली रहे रात को जब लौटे तो वही ट्रक एक पुलिस थाने में खड़ा दिखा वह पकड़ा गया था लोगों ने उसकी पिटाई की थी और उस पर मामला दर्ज किया जा चुका था उसे अपने किए की सजा मिल गई थी रेत की ट्रकों पर तो रेत की ट्रकों पर खेप पूरी करने का दबाव रहता है जितनी अधिक खेप उतने अधिक पैसे इसी लालच में वे शहरी लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं कुंज का प्रश्न कुंज के प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं था मैंने वही घिसा पिटा जवाब देकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया उसने विदा लेकर उससे विदा लेकर हम आगे बढ़े हमें एक और पारंपरिक चिकित्सक से मिलना था मैं उनसे 10-12 साल बाद मिलने जा रहा था एक वनग्राम में पहुंचने के बाद हमें वहां की फिजा बदली बदली लगी पारंपरिक चिकित्सक के घर आस घर के आस नए घर बन गए थे गाँव का नक्शा बदल गया था बरामदे में घुसते ही उनकी हार लगी तस्वीर देखकर मन बैठ गया उनका लड़का पूजा कर रहा था मैं बरामदे में बैठकर उन उसकी प्रतीक्षा करने लगा फिर पैदल ही गांव की गलियों में निकल गया लोगों से चर्चा हुई उन्होंने बताया कि पारंपरिक चिकित्सक के गुजरने के बाद अब रोगी कम आते हैं लड़के ने पिताजी से ज़्यादा कुछ सीखा नहीं इस बीच खबर आई कि लड़के की पूजा समाप्त हो गई है मैं घर आ गया लड़के ने पहचान लिया और फिर मुडाए हुए सिर को देखकर बोला कि यह कैसे कैंसर हो गया है क्या मैंने मुस्कुरा कहा कि नहीं भाई बालों को विशेष उपचार के लिए साफ किया है उससे बात चल निकली मैंने यह जानकर मुझे यह जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि लड़के ने जंगल जाना छोड़ दिया है अब वह दुकान से दवाएँ खरीद रोगियों को देता है क्रोसिन और एनासिन से उसकी अलमारी भरी पड़ी थी मैंने जंगल से लाई गई साधारण जड़ी बूटी उसे दिखाई तो उसने हाथ जोड़ लिए वह इन्हें पहचान नहीं पाया वह अपने को पारंपरिक चिकित्सक कहता है पर उसकी चिकित्सा में परंपरा का नामो निशान नहीं है उसके पिता शायद उसे करीब से जानते थे यही कारण है कि वे पारंपरिक चिकित्सा के सारे राज अपने साथ ले गए उन्होंने रक्त संबंधी रोगों का घूढ़ ज्ञान जो मुझे दिया था वह अब दस्तावेज के रूप में मेरे पास उपलब्ध है मैंने लड़के को ये दस्तावेज देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया यह सब कुछ बड़ा ही दुखदाई था वापस लौटते समय गाड़ी ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा और मैं जंगल में पारंपरिक चिकित्सकों के साथ बिताए दिनों की याद में खोया रहा क्रमशः धन्यवाद